श्रृद स्मृति पुराल करुणाल नमा भगवत् शंकर लोकशंक न ईश्वरों गुरात्मे मूर्ति विभागिने रोमव्या की ओम नमो नारायणाय आय ब्रह्मसूत्र के अंतिम अधिकारण पर विचार चल रहा था शारीरिक न्याय संग्रह में यह संक्षेप विचार दिखाया क्या पर ब्रह्मा वेत्ता जब ब्रह्मलोक पहुंचता है तो उसको उस स्थिति में क्या क्या प्राप्त होता है क्या भोग प्राप्त होता है और सृष्टि आदि के विषय में कर्तव्य भी प्राप्त होता है अथवा नहीं यही इस अधिकरण का विषय है इसमें पूर्व पक्ष ऐसे ही कहेंगे कि जब स्वराज्य को प्राप्त किया है आपनोदी स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त किया उस स्थिति में वहां सभी कार्य जैसा वहां ब्रह्मा जी करते हैं वैसे सभी कार्य होना चाहिए तो भोग आदि भी प्राप्त होगा विशेष भोगादि जो ब्रह्मा जी के संबंध में है वे भी प्राप्त होंगे और साथ में भूत भौतिक सृष्टि आदि भी होगा ये कार्य भी हो सकता है इसलिए सगुणवेता विशेष है अन्यों से विशेष है यहां इसलिए उनको ये कार्य प्राप्त होगा ये पूर्व है अब इसको लेकर के सूत्र देखिए जगदव्यापारजरणस जगद्व्यापारवर्जा कते कहा जो अपर ब्रह्म वेता सिद्ध पुरुष गया है उनको बाकी तो सब प्राप्त होगा भोग ऐश्वर्या आदि सब प्राप्त होगा किंतु ऐश्वर्य में जगत निर्माण रूप जो ऐश्वर्य है यह प्राप्त नहीं होगा जगत व्यापार वर्जम जगत संबंधी व्यापार अर्थात सृष्टि स्थिति संहार ये उनको प्राप्त नहीं होता है हेदु है कि प्रकरणात जो प्रकरण देखते हैं जैसा वहां चर्चा है आपनो दुस्वाराज्यम इत्यादि तो इसमें वो प्रकरण देखने पर वो साधक के लिए विशेष प्राप्ति के रूप में कहा गया है तो वो नित्य सिद्ध ईश्वर से अलग ही होगा और असन्निहित ये सन्निहित भी नहीं रहता है जगत सृष्टि आदि करने के लिए उसको वहां सन्निहित रहना चाहिए वो सन्निहित नहीं रहेगा क्योंकि सृष्टि के बाद में ये उत्पन्न होता है फिर साधन इत्यादि बाद में किया और प्रलय के बाद इनका अस्तित्व तो नहीं होता है इसलिए असन्निहित होगा जो सृष्टि करने वाले, वाले को पहले सृष्टि के पहले रहना होगा सृष्टि के पहले जो उपस्थित रहेगा वो सृष्टि करेगा अब यह सृष्टि के पहले यह उपस्थित नहीं रहता है इसलिए यहाँ वो सन्निहित ना होने से उससे कोई कार्य सृष्टि आदि कार्य तो नहीं हो पाए और साधन करके ये प्राप्त किया है तो साधन का जो परिणाम है वो है तो साधन आदि तो सृष्टि के अंतर्गत मानते हैं तो सृष्टि के अंतर्गत रहने से वहाँ फिर उधर से वो जो प्राप्त होगा वही होगा और जो साधन किया उसके फलस्वरूप में होगा और सृष्टि आदि करने के लिए साधन नहीं किया है इसलिए पूर्व में जो अनादि सिद्ध नित्य सिद्ध जो ईश्वर वहां होता है हिरण्य गर्भ वहां होता है तो वो हिरण्य ही वहां निर्माण करेगा ऐसा निश्चय करना चाहिए ये कहा आगे और सूत्र आएगा इसमें ये सगुण ब्रह्मोपासनाथ सहैव मनसा ईश्वर सायुज्यम व्रजंती किम तेषा निरवग्रह ऐश्वर्य होती आहोस्वित सावग्रह संशय यहां विषय और संशय यही है कि ये सगुण ब्रह्म उपासना सगुण ब्रह्म की उपासना कर सहव मनसा ईश्वर सायुज्य प्रजंती शास्त्र में जैसा कहा गया मन के सहित अर्थात सूक्ष्म शरीर लृंग शरीर के सहित ईश्वर सायुज्य को प्राप्त करता है ईश्वर के संयुक्त भाव को प्राप्त करेगा संयुक्त भाव का अर्थ साथ में रहना जैसे मित्र समान साथ में रहने को संयुक्त कहते हैं मित्र का एक नाम होता है संयुक्त तो संयुक्त का भाव को सायुज्य कहा, तो एक साथ रहेगा साथ साथ में रहेगा समान वयस्कों के जैसे व्यवहार होते इस प्रकार से सायुज्य भाव को प्राप्त करता है ये एक तो अर्थ यह है और दूसरा जो है सायुज्य का एक साथ जुड़ जाना ऐसा भी अर्थ करते हैं किंतु यहां प्रसंग से यह अर्थ ठीक है तो मानसा ईश्वर स आयुज्य ये जो ईश्वरसायुज्य को प्राप्त करते हैं ब्रह्म में किम तेषा निरवग्रह उनका ऐश्वर्य निरवग्रह होता है अवग्रह का अर्थ है कुछ सीमित और उसको नियंत्रित किया हो गया तो निरवग्रह का अर्थ नियंत्रित नहीं किया गया यानी संपूर्ण रूप से जो भी ऐश्वर्य होना है सभी ऐश्वर्य होगा वहां कोई नियंत्रण नहीं है एक पक्ष तो यह हो सकता है दूसरा सावग्रह तो नियंत्रण के सहित कुछ परिसीमित तो ऐश्वर्य प्राप्त होगा और बाकी प्राप्त नहीं होंगे ये कौन सा पक्ष लेना ठीक होगा तो ऐसे संशय है ये अधिकरण का किमतावत प्राप्तम तो पूर्व पक्ष का क्या तात्पर्य होगा पूर्व पक्ष क्या विचार करेंगे इसके लिए किम तावत प्राप्त पूछा निरंकुशमेव ऐसा ऐश्वर्य भवित मरगत एक पक्षकार ने कहा कि ये निरंकुश ही ऐश्वर्य होगा कोई अंकुश कोई लगाम नहीं लगेगा तो स्वतंत्र रूप से जो भी ऐश्वर्य प्राप्त होना है सब कुछ वहां प्राप्त होगा कोई परतंत्र नहीं होता या सीमित नहीं होता तो निरंकुशमेव ऐश्वर्यम भवती भवित क्यों क्योंकि ऐसी कहती कहते आप नो दि तो स्वराज्य को प्राप्त किया या स्वराज्य का अर्थ स्वतंत्र विचरण स्वतंत्र राज्य की प्राप्ति तो राज्य का अर्थ जो शासन से संबंधित होता है राजा से संबंधित राज्य होता है राजा के शासन के युग तो ऐसे ये स्वतंत्र रूप से वो प्राप्त करता है स्वराज स्वराट होता है स्वराट होने का अर्थ है तो स्वतंत्र हो गया अपने ही स्वतंत्र राजा तो उनके लिए कोई लगाम नहीं होगा वो निरंकुश ही होगा कोई सीमित करने का कोई कारण ही नहीं होगा तो स्वतंत्र है सर्वत्र जैसा विचरण करके सब प्राप्त करकेगा इसलिए आपनोदी स्वराज्यम ये कहा और सर्वे अस्मय देवा बलिमा वह यह भी वाक्य आता है इसके लिए सभी देवता बलि अर्पण करते हैं इसका अर्थ है सभी देवता इनके अधीन हो जाते हैं और बलि अर्पण करना मतलब इनको राजा रूप से मान लेते हैं। ऐसा ही दिखता है तेषा सर्वेशु लोगु कामचारो भवती इत्यादि श्रुति और उन उनको जो वहां प्राप्त हुए हैं उनको सर्वेश लोकेशु कामचारो भरती सभी लोगों में कामचरण चरण स्वतंत्र चरण हो जाता है ये भी स्वतंत्रता को दिखाते हैं इसलिए ये जो सगणोपासक वहां गए हैं फल प्राप्ति कर रहे हैं उनको स्वातंत्र मिलेगा वहां कोई अंकुश नहीं लगेगा ऐसा ही पूर्व पक्ष ने निश्चय किया टीका में दी जी अबरब्रह्मणा सायुज्यम गदा नम ऐश्वर्य विषयी उपयधा दृष्टिया संशय आह जो अपर ब्रह्म है उसके साथ सायुज्य को प्राप्त किए हुए जो है, उनको विषय करके वो उनको क्या भोग होता है इस विषय पर विचार करना है क्योंकि दोनों तरफ से प्रमाण होता है तो सांकुश भी, भी होगा निरंकुश भी होगा विद्या विद्यालभूत ऐश्वर्य से निरिशय निवारणात् पादादि संकति ही यहाँ सगुण विद्या से प्राप्त जो ऐश्वर्य है ये बहुत बड़ा है ऐसा न माने सगुण विद्या के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य परिसीमित होता है वो परतंत्र ही होता है ऐसा दिखला करके उसी के द्वारा निरदिशय आनंद जो आत्मा का स्वरूप है मोक्ष स्वरूप है ये श्रेष्ठ है ये दिखाने के लिए यहाँ पादि संकती होगी तो ब्रह्मज्ञान के साथ इस प्रकार की इसकी होगी ब्रह्मज्ञान से अतिरिक्त जितना भी भोग प्राप्त होता है जितना कुछ प्राप्त होता है ये सब सीमित होते हैं और अनित्य होते हैं ये ज्ञात होता है पूर्वपक्षे विद्वदश्वर्य निरंकुशवात ईश्वर भेदात् अनेकम जगदुत्पत्ति व्यवस्था सिद्धि पूर्वपक्ष में कि विद्वत् ऐश्वर्य से निरंकुशत्वा ये जो विद्वान है इनका ऐश्वर्य निरंकुश हो जाएगा कि किसी की कोई सीमा नहीं अंकुश नहीं ऐसे हो जाएगा तो फिर अनेक ईश्वर बनेंगे पहले से एक ईश्वर वहां विद्यमान रहता है और यहां से जो गए हैं ये भी सब वहां निरंकुश भोग भोगेंगे और इनके पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी तो ये भी ईश्वर बन जाएंगे अब वो सभी राजा जैसा व्यवहार करने लगेंगे ऐसा होगा ऐसा मानना है तो ऐसे ही होगा तो तब क्या होगा कि अनेक बत्या तब पूर्व पक्ष का यह अभिप्राय है कि ये अनेक बुद्धि यानी अनेक विचार अनेक संकल्प एक साथ आ जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं है यहां से जो जो जाएंगे सब एक प्रकार के संकल्प करेंगे एक संकल्प करेंगे एक काल में एक संकल्प करेंगे ऐसा तो होता नहीं तो अलग अलग संस्कार अलग अलग मन उनके पास है तो वो स्वतंत्र है तो संकल्प करेगा कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा तो ऐसे में स्थिति बिगड़ जाएगी इसलिए जगत उत्पत्ति आदि व्यवस्था सिद्धि ही ये भाष्यकार आगे कहेंगे तो जगत उत्पत्ति आदि व्यवस्था नहीं हो पाएगी यदि इन सबको समान ऐश्वर्य वाला मानेंगे तो ऐश्वर्य तो में भेद करना ही उचित होता है नहीं तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी जैसा अब दो नेता एक साथ हो जाए तो नहीं हो सकता दो राजा एक राज्य का शासन कैसे कर सकता ऐसे में नहीं होता है बुद्धि अलग है कोई एक करना चाहता है दूसरा करना नहीं चाहता तो ऐसे में समस्या हो जाएगा ऐसा नहीं होता है इसीलिए ये जगत व्यवस्था नहीं बन पाएगी सिद्धांते अब सिद्धांत में क्या है तत भेद अभाव यहां जो है ईश्वर में समान मान करके हम अभेद नहीं मानते है। भेद है तो भेदाभाव अलग अलग ईश्वर नहीं है एक ही है ईश्वर जो परमेश्वर है जो हिरण्य के रूप में परमेश्वर सृष्टि करता है वो एक ही है उसमें अतिरिक्त नहीं होता तो परमेश्वर अधीनतयागद उदयादि व्यवस्था उपपत्ति अभिप्रेत्या प्रश्न पूर्वक पूर्वक तो ये जगत उत्पत्ति आदि व्यवस्था परमेश्वर अधीन रहेगा रहेगी और बाकी जो कार्य आज ऐश्वर्य आदि प्राप्त करना है यह तो अन्य प्राप्त करते रहेंगे क्योंकि ये यहां से जो गए हैं यह जगत उत्पत्ति आदि करने के योग्य नहीं है वो पहले से वहां वो आसन में जो है पहले से बैठा हुआ है वो जो क्रम से उनको पद प्राप्त होता है और प्राप्त होने के बाद में वही बैठे रहते अब जब तक काल नहीं होगा तब वो कोई दूसरा वहां कैसे बैठेगा तो अब तो ब्रह्मा जी का पद तो एक ही होगा ना अनेक ब्रह्मा जी तो है नहीं एक पद होगा एक हिरण्य होगा ऐसे तो परिकल्पना है इसीलिए अनेक वहां राजा बनकर के शासन करना ये तो होगा नहीं वो जो भी किया है वो ब्रह्मा जी के अधीन रहेंगे ब्रह्मा जी के वहां जाएंगे ब्रह्मलोक जाएंगे जरूर वहां रहेंगे ऐश्वर्य मिलेगा मैंने रहने बहने की व्यवस्था बाकी सब ऐसे के बराबर रहेंगे बाद में तो फिर जो होगा होगा लेकिन जगत उत्पत्ति आदि कार्य करने के लिए ये योग्य नहीं है ये अभी कहा कर सकता नहीं कर सकता इसलिए पहले से जो किया जो नियुक्त है जिन्होंने ब्रह्म पद को प्राप्त करके पहले से है तो वो अपने संसार पूरा करेंगे इसके बीच में अनेक अनेक आएंगे अनेक जाएंगे जैसा भी होगा रहेगा और जो क्रम मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं वो वहां महाप्रलय तक रहेंगे महाप्रलय से फिर उनके साथ क्रम मुक्ति हो जाएगी और महाप्रलय कराने वाले भी कोई चाहिए ये सब समस्या है इसीलिए अव्यवस्था हो जाएगी कभी भी एक राज्य में अनेक राजा समान शक्तिशाली नहीं हो सकता है ये कहा आगे भाष्य में देखिए एवं प्राप्ते पठ आचार्य ये, ये इस प्रकार प्राप्त होने पर आचार्य सूत्र बनाया जगत व्यापार वर्धम जगद उत्पत्तियादि अन्यत वर्जय्वाणिमाद्यात्मक ऐश्वर्य मुक्ता नाम भविर् जगद उत्पत्ति स्थिति आदि व्यापार को छोड़ करके अन्यत बाकी जो अणिमाद्यश्वर्य अष्ट आदि प्राप्त होता है बहुत होता है अष्ट आदि कोई कम नहीं है तो अष्ट ऐश्वर्यादि प्राप्त हो जाएंगे ऐसे ही मुक्तों को होगा मुक्ता ना भविध्य मर्ग ये जो क्रम मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म गए हुए मुक्त है इनको इतना ही प्राप्त होगा वो सृष्टि स्थिति संहार नहीं कर सकते फिर जगत व्यापारस्तु नित्य सिद्ध से ईश्वर से जगत व्यापार तो नित्य सिद्ध ईश्वर ही करेगा तभी व्यवस्था बन पाएगी कुत कारण कहते तकृतवा असन्निहित इधरेश ये जो नित्य सिद्ध ईश्वर है इन्हीं के बारे में वेद उपनिषद आदि कहते हैं जो नित्य सिद्ध ईश्वर है जगत कर्ता है इस प्रकार से हिरण्यगर्भ ऐसे हिरण्य श्रुति वाक्य है वेद वाक्य है तो एक ही हिरण्यगर्भ को वहां कहता है कि अनेक हिरण्यगर्भ तो हो नहीं सकता तो एक ही है और उन्हीं के बारे में आगे चर्चा भी चलती है सूक्त तो बहुत सारे हिरण्य गर्भ है अनेक जो है पुरुष सूत्र इत्यादि आदि में सब में इसी का ही वर्णन होता है और दूसरा हेतु क्या है कि असन्निहित चित्रेशा जो इधर आए हुए हैं अभी ये तो सृष्टि के आदि काल में वहां सन्निहित नहीं है ये तो सृष्टि में साधन करके बाद में फल प्राप्त करके वहां पहुंचा हुआ है बहुत परिश्रम करके पहुंचा हुआ सृष्टि के पहले तो नहीं था अब वो सृष्टि के पहले जो वहां विद्यमान रहेगा जिनके पास सारे सामग्री प्राप्त होंगे वही तो सृष्टि कर पाएगा अब ये तो बाद में आया हुआ है सृष्टि के पहले तो था ही नहीं तो कैसे करेगी सृष्टि नहीं कर सकता उनके अधीन नहीं है तो असन्निहित है सन्निहित मैंने सृष्टि काल में इनके सानिध्य वहां नहीं है वो असन्निहित होता है वहां रहता है। ही नहीं पर ही ईश्वर जगत कहते हैं कि पर ये जो ईश्वर है नित्य ईश्वर यही जगत व्यापार में अधिकृत है इनका अधिकार प्राप्त है पहले से अब उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता और उस अधिकार को दूसरे को दे भी नहीं सकता अपने कर्म के अनुसार एक एक जीव को एक एक फल प्राप्त होता है अधिकार प्राप्त होता है पद प्राप्त होता है ऐश्वर्या आदि प्राप्त होता है जिस जीव का जो ऐश्वर्य आदि है जो गुण है उसको कोई दूसरा छीन नहीं सकता वो जीव में रहेगा और जीव के साथ वो नष्ट हो जाएगा तो हो जाएगा किंतु दूसरे के पास संक्रमण नहीं करता यानी दूसरे को आप दे नहीं सकता आपके पास जो बुद्धि है वो तो आपके पास ही रहेगी वो बुद्धि आप किसी को देना चाहते हैं तो नहीं हो सकता वो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता इसीलिए वो ईश्वर के जो अधिकार सिद्ध है आधिकारिक पुरुष होते हैं वे हिरण गर्भा तो यह आधिकारिक पुरुष होने के कारण उनका जो अधिकार प्राप्त है वो जगत व्यापार आदि कार्य वो करेंगे ही उसमें किसी की सहायता भी नहीं लेते क्योंकि कौन सहायता करने वाला कोई और की सहायता नहीं देते तो वो स्वयं करते हैं जो करते हैं उनके पास सब सामग्री होती है और सहायता की आवश्यकता ही नहीं वो जैसा शुद्ध परमात्मा माया और ब्रह्म होकर के बनेगा उसके बाद सूक्ष्म शरीराभिमानी होकर के हिरण्य बनेगा उसके बाद सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अनेक प्रकार की आ, स्थूल सृष्टि होगी और स्थल सृष्टि व्यापक हो करके उसी में से सब कुछ बनेगा ऐसे प्रक्रिया तो एक ही ईश्वर को अलग अलग स्थान पे अलग अलग उपाधि को लेकर के नाम भी दिया उसी के अनुसार कार्य होता है तमेव उत्पत्ति आदि उपदेशात कि उसी ईश्वर को जो नित्य सिद्ध ईश्वर वहां विद्यमान रहते हैं सृष्टि के पूर्व काल में उसी ईश्वर को लेकर के ही उत्पत्ति आदि का उपदेश शास्त्र में दिया है नित्य शब्दा निबंधन और उस ईश्वर को नित्य शब्द के द्वारा जोड़ करके भी कहते हैं नित्य शब्द का निबंधन बनाया नित्य शब्द नित्य सिद्ध ईश्वर नित्य सिद्ध हिरण्य क्योंकि हिरण्यगर भस्त सम में वो पहले हिरण्यगर ही पहले रहता ऐसा बता। ब्रह्मा वा, ये मुंडा गोपनिषद में भी ऐसे कहा जो तो ब्रह्मा जी सो सबसे पहले रहता है और उस ब्रह्मा जी से ये सब सृजन हुआ है तो इत्यादि वाक्य बहुत है जिससे वो उनके पहले सिद्ध होना और नित्य सिद्ध होना यह प्राप्त है ठीक है मीनू ईश्वर से नित्य सिद्ध से जगदुत्पत्तियादि व्यापार है प्रकरणादी हेतु विवृणोती जो हेतु प्रकरणात हेतु दिया है सूत्र में उसका विवरण देकर के भाष्यकार ने कहा पर ही ईश्वरों इत्यादि कहा कि ईश्वर जो है नित्य सिद्ध है और वही जगदुत्पत्ति व्यापार करता है इसमें प्रकरण प्रमाण है प्रलयादुत्थान काले सर्वस्य जगदो यह कर्ता तथित्याद अभी कर्तृत्व उक्ते कि जगतः प्रलयाद उत्थान गाले एक बार प्रलय हो गया अभी महाप्रलय की स्थिति है प्रलय स्थिति प्रलय स्थिति का अर्थ अब कोई जीव नाम का कोई नहीं है सब कुछ प्रलय में आ गया तो महाप्रलय में आ गया तो प्रलयात अब उस प्रलय होने के बाद जब उत्थान करना है पुनः पुनसृष्टि करनी है उस समय सर्वस्व जगत यह कर्ता वो सब जगत का जो कर्ता होगा तस्व स्थित आदो अभी कर्तृत्ते उस जगत को प्रारंभ काल में जो बनाता है निर्माण करता है वही कर्ता, स्थिति संहार आदि भी करता है अलग अलग रूप में करता है पहले घृण्य ब्रह्मा के रूप में होगा पौराणिक कथा के अनुसार उसके बाद में स्थिति के लिए विष्णु के रूप में होगा त्रिदेव बन जाएंगे और त्रिदेव के द्वारा सारा कार्य होता है कर्तृत्वोक्ति अन्य से आदि स्वर्ग कर्तृत्व तो भाव, ये अन्य जो आए हैं अब साधक ये आदि स्वर्ग में इनका कर्तृत्व तो नहीं हो सकता स्वर्ग के आदि में कर्तृत्व तो कैसे हो सकता इसीलिए श्वर से जगद व्यापारे सन्निधि रीत्या तो ईश्वर ही वहां जगद व्यापार में साध्य प्राप्त करके वहां रहता है और ईश्वर के द्वारा ही ये कार्य होगा इसमें दूसरे का कोई दखल नहीं दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता किंच पर स्वहेतु अनपेक्षण से क्लिप्तशक्ति अब कोई सोच सकता है नहीं ये इतना बड़ा जगत निर्माण का कार्य करना तो ईश्वर अकेला क्यों करेगा जब ये सब है तो ये भी उनकी सहायता करेंगे ये भी सहायता करेगा तो अच्छा ही होगा ना उसमें क्या बोलते हैं कि इनके जो हृण्य आदि हृण्य गर्भ है इनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है सहायता करने का कोई अवसर ही नहीं है उनके पास सर्वशक्तित्व तो सिद्धा है सर्वज्ञत्व सिद्ध है और नित्य सिद्ध है तो परस नित्यत्व हेदु हेतु अनपेक्षण तृप्त शक्तित्व और हेदु की अपेक्षा नहीं करता और किसी प्रकार के हेदु उनको नहीं चाहिए केवल कर्म कर्मफल को लेकर के वो सृजन अपने आप करते इसलिए क्योंकि क्लिप्त शक्ति वाले हैं क्लिप्त है शक्ति जिसके हो जाएंगे क्लिप्त शब्द शक्ति क्या मतलब है क्लप्त शब्दी में हा मन निश्चित है कल्पित है उनके शक्ति जो है निश्चित है निश्चित करके रखी है वो शक्ति उस शक्ति से हो जाता है क्लिप्त शक्तिवात जगत सर्जनम प्रति कल्प्य सामर्थ्यात्वाच और जगत सर्जन के प्रति जगत उत्पन्न करने के प्रति उनके सामर्थ्य भी पहले से कल्पित है निश्चित है अब यह दोनों लेकर के आया अब आप कहेंगे नहीं वो और की सहायता लेंगे ये कहेंगे तो फिर ये दोनों नहीं बन पाएंगे एक तो स्वरूप शक्तिमान है और जगत करने के लिए विशेष सामर्थ्य की कल्पना भी कर चुके है तो इसीलिए वो तो प्राप्त ही है अब वो उससे वो जगत कार्य नहीं करेगा तो उसका शक्ति व्यर्थ हो जाएगी शास्त्र का कथन व्यर्थ हो जाएगा इसलिए कल्प्य सामर्थ्यात्व विदुषाम ईश्वर विषय एवं जगत सृष्टि रेष्टव्या तोश्वर विषय ईश्वर विषय की ही जगत सृष्टि निश्चित करनी चाहिए ये अन्य के नहीं होगा अन्य जितने भी है उनके जो सामर्थ्य अलग से कल्पित है और जगत सर्जन सामर्थ्य ये हिरण्य ईश्वर में कल्पित है इसलिए यह ईश्वर विषय की सृष्टि होगी अन्य से नहीं होगी किंच पौर्वाप्यालोचनायां ईश्वर से जगत्सर्ग शब्दा गम्यते और उस प्रकरण में पूर्व और अपर पूर्व पौर्वापरियालोचना पूर्व अपर के पर्यालोचना करने पर क्या निकलता है ईश्वर सृष्टि ही जगत करता है ये शब्द से निकलता है जन्मादि जन्मादिूत्रम आरभ्युपादित और ये हमने जन्मादि सूत्र से लेकर के अभी तक यही तो प्रतिपादन करते आया ईश्वर ही सृजन करता है ये प्रतिपादन करते आया है तो ये आपके, आप तो जा, जानते ही है इसलिए ये नित्य सिद्ध ईश्वर होने पर एक ही ईश्वर होता है तो अद्वितीय होता है इसलिए नित्य शब्द निबंधन ऐसा भाष्यकार कहा नित्य शब्द के साथ जोड़ करके इसमें कहा गया है और वही एक ईश्वर के संबंध में शास्त्रों में सृष्टि सृष्टिकर्तृत्व आदि की चर्चा है अन्य ईश्वर का वहां कोई स्थान ही नहीं है और दूसरी बात है कि यहाँ जो सृष्टि होने के बाद में जिसे ईश्वर को जानने के लिए अन्वेषणा करते हैं ध्यान भजन साधन करते हैं वो ईश्वर तो पहले से होना चाहिए अब साधकों के लिए एक ऐसा ईश्वर है जिसके विषय में आ जिज्ञासा करना साधन करना भोजन करना ये सब संभव है साधकों के लिए आया वो अब वो तो पहले सिद्ध होना चाहिए तो वो उसी बात को कहते तद अन्वेषण विजिज्ञासन पूर्वकम तू इतरेश्वर्य श्रूयते तो अब उस ईश्वर को जान करके उसकी अन्वेषणा करके और उसी की विजिज्ञासा करके ऐसे ही अनेक श्रुति आया तद्वा वेषव्यम तद्वा वासीव्यम उसी को जानना चाहिए वही ईश्वर है उसको जानना है उसको अन्वेषण करना है ऐसे छंदों कहा तो तथा अन्वेषण विजिज्ञासन पूर्वक इतरेशा अणिमादश्वर्य अन्य के ऐश्वर्य तो तभी होता है जब उसकी अन्वेषण करेंगे उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके बाद वो उस ज्ञानवान होगा तब यथा कामचारो भवती फल मिलता है ऐसा कहा तो ये अन्वेषण अर्थात ये चिंतन करेगा ध्यान करेगा उसके विषय में आशा करेगा जानने की इच्छा करेगा तो फिर जानेगा तो वो ऐश्वर्य प्राप्ति ये अलग ही है वो ईश्वर के ऐश्वर्य से भिन्न है तेनासही दास ते जगत व्यापारे इसलिए ये ज्ञाद होता है इसी से ये यहां आकर के सृष्टि में आकर के बाद में ईश्वर के विषय में अन्वेषण करते हैं और जिज्ञासा करते उसका अर्थ क्या है क्यों जगत के सृष्टि समय में ये वहां सन्निहित नहीं थे सन्निहित होने पर तो इनके अन्वेषण करना जितना ऐसा करने की आवश्यकता नहीं सन्निहित ना होने के कारण बाद में आकर के उस विषय में चिंतन करता है जानता है। अब सन्निहित है तो वो तो बराबर हो गया फिर तो वहां जानना अन्वेषण करना क्या होगा वो तो कुछ नहीं होगा इसलिए असन्निहिदास्ते जगत व्यापारी ये जगत व्यापार में सन्निग्ध नहीं और और भी ता बात है कि ये जैसे प्रक्रिया बताई प्रक्रिया के अनुसार समनस्कवादेव चे देशम अनेक मत अब ये जो जो गए हुए हैं वहां ब्रह्म में पहुंचे हुए जितने सिद्ध पुरुष है सब जो है ना समनस्क होते मन के सहित होते हैं मन के सहित है तो मन के सहित रहने से मन लेकर के विचार करेगा काम करेगा सूक्ष्म शरीर इनके पास है तो समस्का वो मनस्क सम्मान के सहित होने के कारण समनस्का देवत्व चाहे दे अनेक मत्य इसमें अवश्य जो है अनेक मत्य होगा ऐक्यमत्य नहीं होगा कोई भी विषय में अलग अलग मन वाले अलग अलग विचार करते हैं अब वहां सब साथ में है सभी लोग वहां सृष्टि के पहले वहां एक साथ बैठा हुआ और सृष्टि करने के बारे में विचार कर रहा तो एक ने कहा अभी सृष्टि हो जाए दूसरे ने कहा नहीं नहीं अभी थोड़ा विलंब है बाद में करेंगे ऐसा दूसरे ने कहा तीसरे ने कहा नहीं nah, नहीं nah, अभी क्या है पहले कई बार से हम आकाश से सृष्टि आरंभ कर रहे हैं अब तो हम पृथ्वी से सृष्टि आरंभ करते है। क्या है। ऐसा कोई बोल दिया कोई कुछ बोल दिया कोई कुछ बोल दिया फिर क्या सारा विवाद हो जाएगी और सृष्टि नहीं भी हो सकती कि कौन निश्चय करेगा अब तो कोई बड़ा तो कोई है नहीं उसका विरुद्ध वहां कोई कोर्ट कचेरी भी नहीं है वहां जाकर के फिर विवाद करें फिर निर्णय करें ऐसा भी हो नहीं सकता इसीलिए अब ये एक व्यावहारिक दृष्टि से बहुत बड़े उलझन हो जाएंगे ऐसा तो मानेंगे नहीं अब क्या है आप समझ लो सारे ईश्वर है बुद्धिमान है अच्छे हैं सात्विक है तो एक दूसरे की बात मान लेते हैं इसमें क्या दोष है हो सकता है अच्छे व्यक्ति है तो दूसरे मान लेते हैं ना ऐसा नहीं होगा मानेगा नहीं क्यों मानेगा अब जब बड़े होंगे तब मानेंगे क्योंकि यही तो बात प्रॉब्लम में आता है ना जब एक कोई बात कहता है दूसरे मानता है तो मानने वाले को लगता है कि हम छोटे हो गए उसको ऐसा लगता है आ, क्यों हमने दूसरे की बात मान ली तो हम सबके अंदर ये है हम दूसरे की बात नहीं मानना चाहते क्यों दूसरे के बात मानना इसलिए नहीं चाहते क्यों हम अपने आप को ईश्वर मानते अपने आप को सबसे बड़ा मानते हमने दूसरे की बात मान ली तो हमें लगता है कि हम उनसे छोटे हो गए ऐसा ही लगता है इसलिए तो नहीं मानते हैं लोग नहीं तो दूसरे को क्यों बात बात माननी चाहिए और मनुष्यों में यह बहुत बड़ा बहुत लगा हुआ केवल मनुष्य में नहीं देवोदाव में भी है जैसे ही बहुत सारी कथाएं देख के देवोदाव में भी ऐसे ही है और कोई कभी कभी जो गुरु को भी नहीं मानते शिष्य लोग हम क्यों अपने को अपना जब बड़ा अपने को मानता है पहले तो जब कुछ नहीं जानता है तब मानेगा वो कुछ नहीं जानता है वो अक्षर सीख रहा है सब कर रहा है सीख करके थोड़ा थोड़ा जो है समझने लगता है फिर अपने विचार खुलता है तो उसके बाद में वो धीरे धीरे जो है छोड़ देता है फिर गुरु की आवश्यकता नहीं गुरु का काम हो गया पर ऐसे करके छोड़ देता है अब वो तब तक मानेंगे जब तक उनके स्वार्थ सिद्ध होता है ऐसे होता है माता पिता की बात भी ऐसे है जब तक बच्चे माता पिता के अधीन है अपूर्णतः छोटे बच्चे हैं माता पिता के बिना कुछ नहीं हो सकता उनको खिलाना फिलाना जो भी करना पढ़ाना सब कुछ किया अब बड़ा हो गया कॉलेज में आ गया और समाप्त हो गया उसका तब तो देखना सब बदलेगा फिर माता पिता को नहीं मानेगा क्यों वो तो सब कुछ हो गया जो करना था करे अब वो माता पिता बोलते हमने इतना किया कराया सब कुछ कराया हमारी बात मान लो बोले तो तुम्हारी ड्यूटी है तुमने कराया आप क्या मानना वो तो तुम्हारा काम हो गया अब तुमको वो करना ही था तो कर दिया उसमें क्या है हाँ हम तो फिर अलग हो गए फिर स्वतंत्र हो जाता इसीलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता अब ये जब लोगों में ऐसा है मनुष्यों में ऐसा है तो फिर वहां भी ऐसे होगा और दो चार होगा तो एक दूसरे को क्यों मानेंगे तो इसलिए बहुत बड़ा विवाद खड़े होने की संभावना है अनेक ईश्वर मानने पर सब स्वतंत्र हो जाए तो मुश्किल होता है अब अवश्य ही झगड़ा होगा और झगड़ा होने के बाद में फिर कहां जाएंगी यहां तो झगड़ा होने के बाद कोर्ट में जा सकता है वहां तो कोई कोर्ट भी तो नहीं है और वो भी तो समझ जाए ना कहते हैं कि ये अनेक वत्ते हो जाए अनेक मत्य होने से अनेक ईश्वर नहीं मान सकते एक का अधीन मान करके ही व्यवस्था बनानी पड़ी। कोई भी कार्य में एक को दूसरे का अधीन मान करके ही चलना पड़ेगा अब छोटे मोटे कार्य भी होगा या सामान्य कोई भी कार्यक्रम आदि करते हैं तो उसमें भी अलग अलग वर्ग करके अलग अलग उसका नेतृत्व तो करते हैं उसका इंचार्ज बना देते हैं उसका मैनेजर बना देते हैं तब उसी के अनुसार बाकी सुन करके चलाएंगे नहीं तो सब मिलकर के सब करने लगेगा एक लाकर के एक फूल रखेगा दूसरा लाकर के फूल को उठा करके दूसरी जगह रखेगा तीसरा आकर के और कुछ रख तो क्या होगा फिर तो कुछ होगा ही नहीं इसीलिए एक अधीन होकर के काम करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं तो भगवान ने ऐसा रखा है। केवल मनुष्यों में नहीं है यहां पशु पक्षियों में भी ही पशु पक्षियों में भी वो पशु पक्षी जो एक साथ रहते हैं ना गुट बनकर के रहते हैं उनके अपने यूथ में एक को नेता बना देते हो वो मतलब हमारे यहाँ जैसा इलेक्शन होता है ऐसा नहीं होता है लेकिन वो अपने आप जो है एक नेता बन जाता है दूसरे के साथ वार करके पिटाई करके वो अपने आप एक बन जाए फिर उसको दूसरे मानेंगे ऐसा होता है जैसा वो बताएंगे वैसे करेंगे गायों में देखिए जो युद्ध बन करके जब जंगल जाते हैं वो एक गाय उसमें नेतृत्व तो करती है और उसके पीछे दूसरे जाती है और वो सबका ये करता है गाय हो भैंस हो कोई भी हो ऐसे सब जीव में है। बंदर है सभी में पक्षियों में भी है जो माइग्रेशन माइग्रेट बर्ड्स होते हैं ना जो दूसरे दूसरे राज्यों से कितने किलोमीटर आते हैं और उनको गेड करने वाला एक होता है और एक सामने जाएगा और फिर उसी दिशा में जाता है और उनका कोई उनके पास कोई दिशा है इत्यादि कुछ भी नहीं है वो ठीक उनको मालूम रहता है कितने हजारों किलोमीटर दूर से वो उड़ करके आकाश से तो उड़ करके आते हैं अब आकाश में क्या ऊपर भी नहीं नीचे कोई निशान तो कुछ नहीं है वो कैसे पहचानते हैं ये आश्चर्य है। आज तक किसी किसी को पता नहीं चलेगा ये कैसे ये पहचान के आते हैं और ठीक जगह पे आएगा कहीं इधर उधर नहीं और कोई कोई पक्षी तो कई दिनों तक लगातार उड़ते रहते क्यों बीच में बैठने का कहीं है नहीं समुद्र के ऊपर से कहा बैठे ऐसे कई हफ्ते तक मैंने चल ही रहा वो कैसे शक्ति उनको होता है क्या खाता है क्या पीता है कुछ नहीं खाने पीने का कहां सवाल है वो तो ऊपर उड़ते हुए कहा कुछ खाने को तो मिलेगा नहीं अब बारिश में कोई हो गया तो पानी गिर गया तो थोड़ा पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं होता है वहां है मछली खाने के लिए तो नीचे जाना पड़ेगा ना वो तो नीचे नहीं जाते हाँ वो ऊपर ही रहते हैं ऊपर से ही लगातार आते हैं और वहां रुकते नहीं और बीच बीच में कहीं समुद्र में कोई जगह मिल गया तो कोई रुकने का है तो वहां रुकेंगे अब वो रुक करके फिर वहां से उठेंगे तो ये बिना इससे नहीं होता ये सब भगवान ने बनाया व्यवस्था नहीं तो ये पक्षियों को इतना सब कौन सिखाता है इतना दूर जाने के लिए ये सब और अंडा एक राज्य में ये कोई देश में अंडा देंगी और रहेंगे दूसरे देश में जब अंडा तैयार हो जाएगा वो वापस आके अपने साथी को लेके जाए वो देखते हैं कहां कौन से मौसम अच्छा है अंडा देने के लिए मौसम जहां है वहां जाकर के अंडा देते हैं फिर वो वैसे होता है ये सब कौन सा जानकारी है कछुए भी ऐसे करते हैं कछुए जापान जो जो में एक प्रकार के एक वर्ग के कछुए हैं वो जापान में अंडे नहीं देते वो भारत में आकर के अंडे देते और बाद में कचुआ जब तैयार हो जाएगा फिर उधर चला जाता ऐसा एक <laughs> ऐसा होता है उनको सब जानकारी रहती है उनके पास क्योंकि वहां कोई मौसम के हिसाब से ठीक नहीं कहूँ बार बार, बार वहां भूकंप वगैरह होता है कुछ कारण है वो क्या कारण है वो उन्ही को पता है लेकिन वो करते ऐसा ऐसे सभी जीवों में तो ये व्यवस्था बनाई है पक्की व्यवस्था जब ऐसी व्यवस्था बनाई तो फिर वहां ब्रह्म में जाकर के झगड़ा करने से तो कहीं तो होगा नहीं होगा हाँ नहीं वो तो नहीं। उनका कोई जरूरत नहीं वैसा अपने आप होता है वो आ, खाने पीने की व्यवस्था और और वो उनके पास जानकारी रहते जो बच्चे तैयार हो जाते हैं ना उनको ठीक पता चलता है वो अपने आप समुद्र में चले जाते हाँ वो समुद्र में जाकर के ठीक दिशा पकड़ करके चले जाते छोटे बच्चे उनके दिमाग में वो भर रखा है वो पता नहीं क्या संस्कार पढ़ रखा उससे वो करता है ये तो भगवान के बिना कौन कर सकता है ये तो कच्चों के बच्चे तो नहीं कर रहा ये तो पक्का है उसके दिमाग में कोई डाल रहा है वो डालकर रखा है कोई गेड कर रहा है, है तभी तो कर रहा है नहीं तो नहीं करता इसलिए वैसे ही हम लोग भी ऐसे ही है हम तो खाली जो बुद्धिमान होने के कारण थोड़ा अहंकार करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे आप कहां जन्म लिया और कहा आकर के बैठा हुआ है क्या कर रहा है आपको क्या पता ये कौन इधर लाया आपको क्यों इधर आया आए आगे बस बोलता है ऐसे ऐसे वो आ गया और कुछ नहीं भी तो बनता है फिर आता है अब वहाँ बैठ करके अच्छा खाना पीना करके आराम से रखना चाहिए था यहाँ आ करके वो कमरा ढूंढता है फिर कोई कही कहीं को करता है फिर कोई कोई कहीं कहीं से कमरे से बाहर कर रहा है अब इतना सब कमरा छोड़ करके आया हुआ है अब यहाँ आ करके भीख मांग रहे हैं तो क्या कर सकते हो आपका घर में है तो कर्म हुआ तो ऐसे होगा इसलिए वो ले जाता है ऐसा वो ले जाने के पीछे कारण तो ये तो एक तो मानना ही पड़ेगा अब कितने भी हो कहीं भी हो एक को नेदा माने बिना व्यवस्था नहीं बन पाती है इसलिए कहते हैं कि ऐकमत्य नहीं होगा अनेक ईश्वर मानने से क्यों सब समस्क है समझ लो कि बाकी सब सोने वाले हैं उनके पास मन नहीं है नींद में है तब तो हो सकता है अब ऐसा तो है नहीं सबके साथ बुद्धि है मन है और उनके जो पूर्वकृत कर्म का बल है शक्ति है सब कुछ है इसीलिए कस्य चित्य अभिप्राय भाष्यकार कहते हैं कोई सोचता है अभी स्थिति रहे मतलब सोचता है ना अभी संहार करना ठीक नहीं अब और चलने दीजिए ऐसे करके कोई ईश्वर बोलेगा ऐसा करना चाहिए और कश्यचित संहार अभिप्राय दूसरे को लगा अरे नहीं बहुत हो गया अब इसको संहार कर देना चाहिए सृष्टि अभी बिगड़ गई है अब नया बना देना चाहिए ऐसा दूसरे का अभिप्राय होगा अब इतने एवं विरोध हो अभी कदाचित भाषिक कहते हैं ऐसा विरोध भी कदाचित हो सकता है झगड़ा हो सकता है आपस में इसीलिए वो कोई सृष्टि करना चाहता है कोई स्थिति करना चाहता है कोई संहार करना चाहता है तो आपस में जब विरोध होगा कोई निश्चय नहीं होगा अथ कस्यचित संकल्पम संकल्प विरोधा समर्थ्यता तो कस्यचित संकल्प अनुअ्य एक के संकल्प को अनुरोध करके दूसरे का संकल्प चलाना पड़ेगा जैसा आपने कहा एक एक की बात दूसरे को माननी पड़ेगी ऐसे में वो जो है अविरोध का समर्थन करेंगे तो क्या होगा ऐसा मान करके चलें एक सभा बुला दी जाए और उसके बाद वहां चर्चा करेंगी एक अब क्या करना चाहिए सृष्टि करना चाहिए स्थिति करना चाहे संहार करना चाहे सब निर्णय करके फिर करें तो बोलते ये ये तो नहीं हो पाएगा ये करने पर क्या है कि अपने परमेश्वरत्व तो नष्ट हो जाए फिर सब परमेश्वर कैसे बन गए? ऐसा नहीं कर सकता वो सभा बुला करके निर्णय करने वाली बात नहीं होगी इसीलिए परमेश्वर आकूत तंत्र में इसलिए ये निश्चय करना पड़ेगा एक परमेश्वर है जो नित्य सिद्ध ईश्वर वहां है उसी के आकूत आकूत मान उनके आंतरिक जो इच्छा उनकी जो से इच्छा है उसी इच्छा के अनुसार उसी के अधीन हो करके इतरेशा अन्य की प्रवृत्ति होगी ऐसी व्यवस्था ही ठीक है तब जाकर के ये चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा टीका में देखिए ईश्वरस्य से व्यापारे सधि मुक्त विदुषा त्रिधि आद्य प्रतिज्ञा सिद्ध्यमर्प्यते तो ईश्वर का जगत व्यापार में सानिध्य और अन्य का असानिध्य इसीलिए जगत व्यापार में नित्य सिद्ध ईश्वर ही होगा इसका समर्थन करने के लिए तथा अन्वेषण विजिज्ञान असन पूर्वक इत्यादि कहा क्योंकि उसी ईश्वर के अन्वेषणा जिज्ञासा पूजा अर्चना ध्यान भजन सब होता है तदो तदोंद्वितीय प्रतिज्ञा सिद्धा व्यक्त इसलिए अद्वितीय ईश्वर जगत कर्ता एक अद्वितीय ईश्वर है ये प्रतिज्ञा पहले से चल रही है जो ब्रह्म सूत्र में आरंभ से ले जन्माद्यक्षण करके ये ईश्वर के बारे में तो चर्चा करके आए आएश्वरस्थ जगत व्यापारे सन्निधि मुक्त होगा तेषा सर्वेश लोकेश कामचारो भवीत कि जैसे फल कथन में सर्वेश लोकेश कामचारो इत्यादि जो कहा उसी ईश्वर के अधीन होकर के ही है ये मालूम होता है सृष्टि उत्तर भावनाम उपासका नाम सृष्टि काल है अब पहली बात यह है कि सृष्टि के उत्तर काल में होने वाले ये उपासक हैं ये जितने भी उपासक है सृष्टि में है, तभी तो उपासना करेंगे अब सृष्टि से बाहर जाके क्या उपासना करेंगे अब वेदाध्ययन इत्यादि शब्द यही होता सृष्टि तो उत्तर काल में होने के कारण सृष्टि के पूर्व काल में यानी पूर्वकल्प सिद्धान प्रलय काले मुक्तवाद न सृष्टत्वादेशम सृष्टम इत्यर्थ पूर्व में वो है नहीं सृष्टि के पूर्व में वो नहीं रहेंगे तो सृष्टि में भाग नहीं ले सकता एक बात कहते हैं ऐसा होगा कि जो पूर्व कल्प में गए हैं वो वहां रहेंगे बोलते हैं नहीं वो भी नहीं रहेंगे क्या है कि जो पूर्व कल्प में गए हैं पूर्व प्रणय में अब वर्तमान सृष्टि के पहले पूर्व प्रणय हुआ और उसके पहले जो वहां रहे वो तो वहां रहेंगे बोलते हैं वो तो नहीं रहेंगे क्योंकि पूर्वकल्पित सिद्धाना पूर्वकल्प जो सिद्ध है वे तो प्रलय काल में मुक्तत्व उनका तो प्रलय काल में मुक्ति हो गई वो सब तो सबके साथ चले गया अब वो वापस कहां से आएगी मुक्त होने के बाद वो सृष्टि करने के लिए नहीं आते तो वो तो मुक्त हो गए कि वो ब्रह्मणा असगते सर्वे ये जो स्मृति बताई उसके अनुसार वो जो पूर्व कल्प में जो ब्रह्मा जी है वो ब्रह्मा जी के साथ सारे मुक्त हो गए अब इसलिए वो वे भी नहीं रहेंगे तो इसलिए न श्रेष्ठत्वादी देठांच इसलिए श्रष्ठत्वादी नहीं हो सकता ये जो नए आए हैं वो नए सृष्टि में आए और जो पुराने हैं वो तो मुक्त हो गए फिर तो बीच में तो उनके अस्तित्व है नहीं इसलिए नई हो सकता ये अर्थ हुआ विदुषाम न निरंकुशम ऐश्वर्य इत्या ये भी एक और कारण है कि निरंकुश ऐश्वर्य इनका नहीं होता है क्यों ये सब समन होते हैं अर्थात किम विदुषाम सम प्रधानम आहो गुण ये जो गेह है ना आप क्या मानना चाहते हैं ये सृष्टि कार्य में इनका सम तो मानना चाहते हैं मन सभी बराबर रहेंगे समान शक्ति वाले समान ज्ञान रखने वाले समान कार्य करने में सक्षम ऐसा रहेंगे समानन अथवा गुणप्रधानत्व तो। अथवा एक बड़ा और दूसरा छोटा ऐसा रखना चाहते हैं कि सब मिलके करने की बात है ना तो बोलते हैं कि पहले वाले पक्ष में जो समप्रधान वाला पक्ष है उसमें तो जैसा भाष्यकार ने कहा कि आद्य समप्रधाना नाम नियमे न एकमत्य दर्शनात्मत्य नहीं होगा तो एक श्रशिक्षायाम एक सृष्टि करने की इच्छा करता है तो अपर समझी संभव और दूसरा जो है संहार करने की इच्छा करता है संहार करने की इच्छा करता है और सर्ग सर्ग तब तो फिर और संहार तो ये क्रम से होगा ही नहीं अब कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है कभी कुछ चाहता है ऐसा होगा फिर कल्पादि का हिसाब ही नहीं होगा अब बीच में कोई कुछ कर दिया था क्या बताए ऐसे सब हो जाता है फिर पक्षवाद होगा ऐसे बहुत कुछ आपत्ति आ जाएगी इसलिए नहीं हो सकता अबरथा द्वयोर भी नहीं कार्य विघादादित यदि ऐसा नहीं होंगे इस प्रकार से स्वेच्छा से कार्य कर नहीं पाएंगे सभी समप्रधान ईश्वर है लेकिन अपनी इच्छा से सृष्टि आदि नहीं कर पा रहे तब क्या मानना पड़ेगा कि यह तो ईश्वर नहीं हुआ तब तो। क्यों ईश्वर का तो सत्य संकल्प होता उन्होंने संकल्प किया सृष्टि हो तो दूसरे ने संकल्प किया सृष्टि ना हो तो क्या हो जाएगा दोनों में झगड़ा फिर तो हो गए नहीं <coughs> दोनों समाप्त तो हो जाएंगे ना ऐसा नहीं होगा इसीलिए फिर ईश्वर तो नहीं रहेगा और कार्य विघात होगा सत्य संकल्पत्व तो नहीं रहेगा सर्वशक्तित्व तो नहीं रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा ये सारा मुश्किल हो जाएगा इसीलिए ऐसा नहीं होगा द्वितीय अनुभाष्य दूसरा अब दूसरा विकल्प है कि एक बड़ा है दूसरा छोटा जैसा हमने कहा एक सभा बनाएंगे सभा में एक आ, आ, को नेता बना के उनका आदेश का दूसरा पालन करेंगे निश्चय करेंगे ऐसे करेंगे तो बोलते हैं ये भी संभव नहीं क्योंकि का अभिप्राय अनुवर्ति अन्येशाम आगंतुक ऐश्वरिया अगृह्यण विशेषतया क्य प्राधान्य योगात अनागंतुक ऐश्वर्य परमेश्वर दव्यर्थ अब एक का अभिप्राय अनुवर्तित आया एक अभिप्राय का अनुवर्तन करते हैं यह मानना पड़ेगा सृष्टि हो संहार हो स्थिति हो अब एक ईश्वर जो है वो उसके अभिप्राय के अनुसार सभी मानते हैं ऐसा एक को प्रधान और दूसरे को गौण जैसे सामान्य में होता ऐसे मानने पर अन्यषा आगंतु का ईश्वरियाणा अब एक का अभिप्राय मानना है मान करके तब कार्य होगा तो उसमें किसका माना जाए यह विचार करने पर दो विकल्प हैं। एक तो जो पहले से सिद्ध ईश्वर है उनके पास नित्य सिद्ध ऐश्वर्य प्राप्त है ऐसे ईश्वर है और दूसरे जो आए हैं अभी वर्तमान में इनके पास जो ऐश्वर्य आया है यह आगंतुक ऐश्वर्य है कोई प्रयत्न विशेष साधन करके प्राप्त किया हुआ ऐश्वर्य उनको स्वदा सिद्ध नहीं हुआ था वो कार्य करके प्राप्त हुआ ऐसी है, ऐसा ऐश्वर्य है तब तो क्या होगा कि ऐसे ऐश्वर्य का अग्रहण विशेष कोई विशेष नहीं रहा क्योंकि वो जो पहले से सिद्ध ईश्वर है उनको तो नित्य सिद्ध सिद्धर उनके बारे में शास्त्र में कहा गया है कि वो जन्म से ही नित्य ज्ञानवान जैसा प्रकट प्रकट होता है तो उसी प्रकार नित्य ज्ञान से ही प्रकट होता है ऐश्वर्य आदि उनके नित्य सिद्ध रहते हैं ऐसे ही कहती है इसलिए वो उनके पास विशेष है और ये तो बहुत प्रयत्न किया हुआ सब प्रयत्न करके करके ऐसे बना हुआ है तो अब जो है ये तो अभी अभ्यास करके आया हुआ है तो ये इनके तो ये पक्का नहीं है ऐसा नहीं होगा इसलिए अब इस विषय में ऐसा विचार करने पर भी जो अभी प्राप्त करके आया संप्रति प्राप्त ऐश्वर्य वाले जो है उनके तुलना में जो नित्य सिद्ध ऐश्वर्य वाले परमेश्वर है उनके ऐश्वर्य को उनके जो अनुभव जो भी है उसी को मानना पड़ेगा उसी के अनुसार चलना पड़ेगा ये तो अभी नए नए आया है इनके अब तो कैसे मानेंगे इसलिए प्राधान्य योग इनको प्रधान नहीं मान सकते ये तो आगंतु होने के कारण इनको आ, कमी ही छोटा ही मानना पड़ेगा तब तो अपने आप जो है परमेश्वर वर्ती जो अन्य जो परमेश्वर के अधीन आकर के परमेश्वर के जो शक्ति है उसी को ही अन्य मानेंगे इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी इसीलिए जगत व्यापार वर्ज उसी को छोड़ करके बाकी सब इनको प्राप्त होगा अब रहने बैठने की व्यवस्था तो ठीक है सब उसमें क्या है वो तो जैसे आपको व्यवस्था मिलेगी उसी प्रकार आप करो अनुभव करो जैसा अभी होगा अब सब कर, सब कुछ मन से करना है तो मानसिक है ना तो मानसिक होने के कारण बाकी वहां कोई तकलीफ नहीं होता क्या है ये जैसे हमारे यहां जो स्थूल भोग आदि होते हैं ये स्थूल भोग आदि की क्या है कि ये आगे पीछे कुछ कम रहता है कुछ समस्याएं होती है अब उसमें ये जो स्थूल भोग जितने भी है उसमें कुछ वेस्ट बन जाता है शेष भाग हो जाएगा ना लेकिन वो मानसिक भोग होने से वेस्ट नहीं आता है वो कोई वेस्ट नहीं होता तो वो पूरा ही हो जाता है जैसा अब स्वप्न आदि में जो आप देखते हैं उसमें कोई वेस्ट होता है इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट आदि आवश्यक नहीं है फिर बहुत कुछ व्यवस्था नहीं चाहिए आ, जैसा आपको बाथरूम टॉयलेट आदि की आवश्यकता नहीं हो वहां का वेस्ट का कोई कुछ होता ही नहीं तो अमृत पीना है जो भी पीना है तो इसी ही है तो ना लघुशंगा करनी पड़ती है ना मल विसर्जन करना पड़ता है ना और कुछ करना पड़ता तो ऐसे ही है मानसिक भोग है ऐसे वर्णन करते हैं इसलिए वहां कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं अशुद्ध होने की कोई संभावना नहीं वो अनुभव करके आगे वैसे हो गए ऐसा होता है सूक्ष्म है ना सूक्ष्म में वेस्ट नहीं होता और जितना स्थूल होगा उतना वेस्ट ज्यादा होगा जितना सूक्ष्म होगा उतना वेस्ट कम होगा ऐसा सांख्यो में इस प्रकार से क्रम बताया है बहुत सूक्ष्म विचार करके जितना जितना वो अणु परिमाण में जाएगा उतने उसमें वेस्ट कम होता है और जितना स्थूल परिमाण में आएगा उतना उसका वो अधिक जा, जुड़ जाता है तो अधिक उसमें होता है ऐसे होते आपके भोजनादि में भी ऐसे आप जितना स्थूल भोजन करेंगे उतना वेस्ट ज्यादा बनेगा और जितना सूक्ष्म भोजन करेंगे जैसे द्रव पदार्थ खाएंगे और जितना खाते हैं वो पूरा हजम होने के हिसाब से खाएंगे थोड़ा खाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे वो सूक्ष्म बन जाता है वो हो जाता स्थूल जैसा आप चावल रोटी बहुत खाएंगे तो वो स्थूल है अब वो तो फिर उसमें उतना ही रहेगा जो होना है तो वो बाकी तो वेस्ट बन जाएगा ऐसा सब है वहां व्यवस्था इसलिए वो इत्यादि भोग जैसा होगा वहां वो सब वहा प्राप्त होगा उतने से संतुष्ट होना पड़ेगा सृष्टि स्थिति आदि नहीं कर सकते पूर्वपक्ष बीजम अनूद्य दूषयति अब पूर्वपक्ष का अभिप्राय क्या था उसको लेकर के उत्तर देना चाहते हैं पूर्वपक्ष ने जो आपनोदि स्वराज्यम इत्यादि कहा था उसको लेके अभी उत्तर देना चाहते हैं प्रत्यक्षोपदेश चेतनाधिकारिक का मंडल पूर्व पक्षी ने कहा आपनोदि स्वराज्यम ये जो पद है यह प्रत्यक्ष उपदेश है उन जीवों को स्वतंत्र ऐश्वर्य प्राप्त होता है ऐसा ये वाक्य कहता है तो प्रत्यक्ष उपदेश होने से वो प्राप्त होना चाहिए बोलते हैं ना ना यम दोषा इसमें दोष नहीं है क्योंकि आधिकारिक मंडलस्थ है ये जो आधिकारिक है ना अधिकार पुरुष की विशेष अधिकार को प्राप्त किया हुआ जो जीव है उसको आधिकारिक पुरुष कहते हैं जैसे आदित्य आदि आधिकारिक पुरुष है तो आधिकारिक ही इनके कार्य होते हैं कि जैसे सविद्र मंडलस्त आदित्य वो आदित्य अपने ही कार्य को करते हैं वो किसी के अधीन होकर के कार्य कर रहे तो ये यहां आपनोदी स्वराज्यम का अर्थ यह आधिकारिक पुरुष के, के दृष्टि से कहा गया यह भी एक आधिकारिक पुरुष बनेगा तो आधिकारिक मंडलस्थ उगते आधिकारिक मंडल के बारे में कहा आधिकार आधिकारिक मंडल मना आधिकारिक रूप में जैसे सावित्र सविद्र मंडलादि है विशेष उपाधि है उनके पास तो उस विशेष उपाधि से कार्य करते है इतने कहने के लिए आपनोदी स्वराज्य कहा है वो स्वतंत्र होता है ईश्वर के अनाधीन होकर के स्वतंत्र होता है ऐसे नहीं है। जैसे जैसे शक्ति उनके प्राप्त तो होगी उसी के अनुसार होगा उसमें भी कुछ स्तर होगा अथ यद उत्तम आपनोदि स्वाराज्यम इत्यादि प्रत्यक्षोपदेश निरवग्रह ऐश्वर्य न्यायमिति न्यायमित तत्परिहर्तव्यम यह हमने जो कहा था आपनोदि स्वराज्यम इत्यादि प्रत्यक्षोपदेश होने से उनका ऐश्वर्य निरवग्रह ऐश्वर्य होना चाहिए परतंत्र नहीं होना चाहिए स्वतंत्र ऐश्वर्य होना चाहिए ये जो कहा उसका परिहार करना चाहिए तो अत्र उच्च उसका परिहार कहते हैं ना दोषाह आधिकारिक मंडलस्त उक्ते। अधिकारियों का जो मंडल होगा उसको आधिकारिक मंडल कहे क्या है ये कहते आधिकारिको यह सवित्र मंडला दिशो अब ये सवित्र मंडल अर्थात जो आदित्य दिखाई देते और चंद्रमा है नक्षत्र है वायु है अग्नि है जल है ये सारे देवताएं हैं तो ये सब आधिकारिक देवताएं तत्त कार्यों को करते हैं बस दूसरे का कर नहीं करते तो आधिकारिको यहां सविद्र मंडलादियों में विशेष आयतनेश्व अवस्थिता कि विशेष स्थान में विशेष शरीरोपाधि शरीर और विशेष स्थान में विशेष कार्य करने के लिए अवस्थित है ऐसे अवस्थित पर ईश्वर त्राप्ति तो ये जो विशेष अवस्थित पर ईश्वर है अनेक स्थान में अनेक उपाधियों को लेकर के है ये उस ईश्वर के अधीन होकर के ही ये स्वराज्य को प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं कि इनको पूर्ण स्वतंत्रता है ऐसा नहीं वो तो सूर्य चंद्रमा सूर्या चंद्रमसौ धाता यदा पूर्वमकयत ऐसे भी वाक्य आता है सूर्य सूर्यचंद्र आदि उसी के अनुसार चलते तद्र भादि चंद्र तारक इत्यादि भी आता है और भीषास्मादपदय भीषोदय यदि सूर्य ये सूर्य चंद्र अग्नि इत्यादि सारे देवताएं उसके डर से ही कार्य करते हैं ससेधुर्धरण ये सभी के व्यवस्था बना करके एक सीमा परिसीमन करने वाला वही देवता है से दुर्विधरण ये शाम लोग नाम असंभेद आया ये लोग आपस में झगड़े नहीं आपस में मिल न जाए इसीलिए ये व्यवस्था भी करते हैं जैसा स्वर्ग लोग इत्यादि लोगों की व्यवस्था ये मानसिक हो या स्थूल हो जैसा जिस तरह है उसकी व्यवस्था करते इसलिए आदित्य तो आदित्य का काम करता है जल जल का काम करता है जल तो आदित्य का काम नहीं करता और आदित्य जल का काम नहीं करता अलग अलग देवता है ये अलग अलग देवता होने से उतने ही उनके स्वातंत्र है ये स्वातंत्र को वहां तक सीमित रखना चाहिए यद कारणम अनंतरम आपनोदि मनस्पतिम इत्या क्योंकि उसी श्रुति में आगे जाकर के आपनोदि मनसस्पतिम इत्यादि वर्णन किया तो मन मन का पदी बन जाना मनसस्पति हो जाना वो उसी का शासन करेगा और अब फिर वागपदी चक्षुपदी स्रोत्रपदि विज्ञानपदी इत्यादि भी कहा वो अग्नि आदि देवता है ये वागपदी होते हैं चक्षु के पदी होते हैं श्रोत्र के पदी होते हैं उसका ही ये कार्य करते हैं दूसरे का नहीं कर सकता इसलिए सर्वशक्तिमान होना एक अलग है किंतु कार्य करना एक अलग है तो सर्वशक्तिमान होने से सब कार्य को सभी से नहीं कराया जाता योगी सर्व मनसाम पति ही पूर्व सिद्ध ईश्वर तम प्राप्तोदि इतद उत्तम तो आपनोदी मनसस्पति इसका अर्थ है कि जो मन के पति है सभी मन के पति है जितने मन भी है जितने मन व्याप्त मन है उस मन के जो पति पूर्व सिद्ध जो ईश्वर है उस ईश्वर को ये प्राप्त करते हैं और उनके अधीन होकर के ये काम करते हैं ऐसे ईश्वरों की स्थिति बताइए तद अनुसारेणेव अनंतरम और अनंतर भी ऐसे ही आ गया जैसे जैसे उपाधि है वैसे वाक्पदी चक्षुषपदी श्रोत्रपदी विज्ञानपति इत्यादि सब बनते हैं और ये सब ईश्वर अधीन होकर के काम करने के लिए है तो तत् कार्य को करने के लिए कहा तो है लेकिन ईश्वर के अधीन होकर के एवं अन्यत्र यथासम्भव नित्य सिद्ध ईश्वरायत्तमेव इतरेश ऐश्वर्य योजितव्य इसलिए अन्य अन्य स्थानों में भी जहां जहां आपको इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं सर्वत्र ऐसा ही आप निश्चय कर लेना चाहिए नित्य सिद्ध ईश्वर के अधीन कार्य होता है उसके बिना नहीं होगा टीका में नीचे देखिए यदित्यादि से कहा कि अधिकारे नियोजयती आदित्यादि नीति आधिकार्य त्र हेतु महा ये आदित्यादि अधिकार में नियुक्त पुरुष इसलिए इनको आधिकारिक पुरुष कहते हैं जैसा राजा सेनापति को नियुक्त करता है इसी प्रकार नियुक्त किए हुए हैं कार्य करने यस्मा कारणात स्वराज्य प्राप्ति अनंतरम आहा स्वराज्य प्राप्ति के बाद में आपनोदी स्वराज्यम इसके बाद का वर्णन आगे देखेंगे आपनोदी मनसस्पदीम इत्यादि वर्णन आगे आया तो यदि पूर्व में स्वराज्य मुक्तम तरही पश्चात् ईश्वर प्राप्ति वजनम न यदि पहले ही स्वराज्य प्राप्त हो गया तो सब कुछ उनको प्राप्त हो गया फिर अलग से मन के पति वाक्पदी चक्षपति श्रोत्रपति इत्यादि वर्णन करने का आवश्यकता ही नहीं तो सब कुछ उनको हो गया है तो सब को उनके अधीन हो गया तो ये बाद में क्या प्राप्त कर दा? तो ये कहना नहीं बनेगा इसीलिए तस्मात भोगे स्वराज्यम नदु जगदा सृष्टत्वादो इत्यर्थ इसलिए क्या समझना चाहिए यह जो आपनोदी स्वराव्यों का अर्थ है यथा कामचारो भवदी इस प्रकार छांदोग्य में जो वर्णन किया उसी प्रकार केवल भोग संबंधी स्वतंत्रता है भोग संबंधी स्वतंत्रता है किंतु जगत श्रेष्ठत्व के विषय में स्वतंत्रता नहीं है और ये जो आधिकारिक पुरुषों को नियुक्त करने के विषय में भी स्वतंत्रता नहीं वो सब सिद्ध ईश्वरी करते इनको केवल भोग प्राप्त होता है बस विवक्षिदार्थ सिद्ध है वाक्या कथ यदि योगी इत्यादि वाक्यार्थ का कथन किया जो मनसस्पति का अर्थ किया विदुषा ईश्वराधीन ऐश्वर्य स्वराज्य वाक्यशेषम अनुकूल और वाक्य आगे भी वाक्य उसी का अनुकूल है कि ये जो विद्वान जितने भी हैं उपासक पहुंचे हैं ये ईश्वराधीन ही स्वराज्य को प्राप्त करते स्वतंत्र नहीं परमेश्वराधीन अणिमादि लक्षण ऐश्वर्य विदुषाम स्वराज्यम ये स्वराज्य का अर्थ इतने में सीमित करना कि परमेश्वर का अधीन होकर अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति अणिमादि जो अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति है यही इन उपासकों के लिए स्वराज्य है उनको यथे अणिमादी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं उसी में वो आनंद लेते हैं बस इतना ही न तो अर्थम जगदृष्टत्वादेश सर्वेश लोकेशगद्रेष्ठत्वादि कार्य उनको प्राप्त नहीं होगा तो क्योंकि सर्वेश लोकेश यथा कामचारो भवद इत्यादि वाक्यों में भी यही अर्थ का सार समझ लेना चाहिए बाकी आगे जाकर के जो अर्थ बताएंगे उसको अलग अलग बताएंगे तो अलग अलग समझना है कि यहां तो सामान्य दृष्टि से ईश्वर ईश्वराधीन ही ये सब कार्य संपन्न होते हैं यह समझना चाहिए कहा आगे टीका में अब कहते हैं कि निरतिशय ऐश्वर्यवत ईश्वर उपासका तदात्मदा प्राप्ता साधिशय ऐश्वर्यवंतो इति आयुक्तम ये आपने जो कहा इसमें एक टेक्निकल मिस्टेक है टेक्निकल मिस्टेक क्या है कि आपने पहले कई बार कहकर आया यथा यथा उपासधे भवति ऐसा होता है जैसे जैसे कोई उपासना करते वैसा ही होता है अब ये जो आए हैं ब्रह्म में उन्होंने निरदिश ऐश्वर्य ईश्वर की उपासना की है कि नहीं उसी उसी को तो किया जो पहले से निध्य सिद्ध ईश्वर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो निरदिशंपन्न है तो निरधिश्वर्य वाले उस ध्येय को उन्होंने उपासना की अब ऐसा किया है तो फल भी तो ऐसा ही होना चाहिए तो निराधिश्य को किया हो तो निरशय बल होना चाहिए तो है तो देखिए कैसे बुद्धि है उनकी, उन्होंने सोच करके निकाला हाँ ऐसे एक प्रॉब्लम है टेक्निकल प्रॉब्लम हाँ तो निरदिश ऐश्वर्यवत ईश्वर उपासका यह ईश्वर उपासका ऐसे वैसे नहीं है उन्होंने निरदिश्य ऐश्वर्य वाले ईश्वर की उपासना की है ब्रह्मा जी जो घृण्य गर्भ है उनकी उपासना की और प्राणादि के माध्यम से यह सब उपासना की है ये तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि उपासना विधान में ऐसा ही है तो अब ऐसे ऐसे करके उपासक आ गया वहां और बाद में आकर के आपने उनको कटौती कर दी अब वहां पहुंच गया तो बोले कि नहीं निरिशय नहीं मिलेगा सा दिशा ही मिलेगा ये तो वंचना है धोखा है ऐसा नहीं करना चाहिए ये टेक्निकल मिस्टेक है ऐसा कैसे सकता तो बोलते निरदिशय ऐश्वर्य वासका तद आत्मदान प्राप्त अब उनके आत्मा का प्राप्त किया मैंने यथा यथा उपासवि अब वो प्राप्त करना तो वही ही है तो निराधिशय उपास आ गया तो फिर निराधिशय उपासना ही करेंगे वो तो निरा उसका फल भी निराधिश होगा उसी की इच्छा से किया ना कोई भी बुद्धिमान साधिशय दिशा के लिए क्यों करेगा अरे वो सोचेगा अरे यहां भी किसी का अधीन रह करके ये सब करना पड़े वहां भी जाकर के किसी का अधीन नहीं रहना तो क्या ऐसे सोच करके तो ये करेगा ही नहीं कोई अधीन रहना थोड़ी चाहता है तो इसीलिए आपने ये सोचा नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता तो कहते तदा प्राप्ता हा, अब जाकर के वो प्राप्त प्राप्त साधि से वाले हो जाते हैं ये कहना आयुक्त है यह ठीक नहीं है ऐसी चीजें जो है ना ये ठीकाकार सोच करके निकालते हैं उनके पास बहुत बुद्धि रहती है ऐसे सोचने के बीच बीच हम मान ऐसा हम तो पढ़ करके वो हो गया ऐसे व्यवस्था हो गए चले गए और बाद में बीच में क्या इसमें दो पंक्तियों के बीच में क्या अर्थ निकालेगा ऐसे करके वो सोचना पड़ता है सोचने से ऐसा प्राप्त होने के बाद अलग व्यक्ति नहीं रहेगा हाँ हा, तो वही है ये तो अलग व्यक्ति नहीं रहेगा तो तब वही नहीं होगा इसलिए तो पहले भाष्य करने का अलग व्यक्ति रहता नहीं वो इसलिए वो समनस्क कहा ना वो पहले नहीं होता समन्स्क अनेक मत्ये कहा नहीं वो सो वो उपासना करके गया है वो तादात में प्राप्त करने के लिए नहीं गया उपासना करके गया है उपासना करके, करके वहां गया वो तो तादात में कैसा तादात में मिलेगा यही तो चर्चा कर रहे हैं उनको पूरा तादाद में मिलता है तो इसका मतलब वो जितने भी गए सारे मिलकर के टोटल जो है एक हिरण्य भी बच गया ऐसा ही हो गया तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं क्यों फिर तो दूसरा वहां कोई लोग में कुछ है नहीं कर क्या करेंगे तो हिरण्य कर भी हो गया ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहे ये अपने उपासना के बल लेकर के गया है अब वो बल जो है कहां रहेगा समनस्तत्व में रहेगा मन में रहेगा और वो पहले वाला नित्य सिद्ध ऐसे होगा अब यहां के जो शरीर गया वहां जाके एक नहीं होता एक हो गया तो फिर उनको वहां भोग प्राप्त नहीं होगा भोग प्राप्त नहीं होगा भोग का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं ऐसा है इसलिए वो कह रहे हैं कि समनस्क रहेगा समनस्क रहेगा तभी तो कोई वापस आ रहा है तो वहां जाके पहले एक ही हो गया समझ लो फिर तो कोई ऊपर जाना कोई नीचे आना कोई वापस आना ये सब कैसे होगा ये भी तो नहीं हो पाएगा तो व्यवस्था में नहीं बन पाएगा एक होने का मतलब वो एक जैसा सयुज्य को प्राप्त करके वहां रहता सयुज प्रयोग किया ऐसा ही तो तादाद को प्राप्त नहीं किया तादात प्राप्त करेंगे तो फिर वापस नहीं आएगा और फिर ये सब हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं हो सकता अच्छा अब तादाद में प्राप्त करने की दृष्टि से तो वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि हिरण्यगर भी यहां भी तो है जो तो पहले कहा था ना हिरण्यगर में तो सर्वत्र व्याप्त तो है, पर तो वहां क्यों जा रहे हो? तो लोग फिर नहीं हो पाएगा इसलिए बीच में यह सब कुछ व्यवस्था बनाना पड़ेगा इसलिए मनसा एदान कामान आप समवत इत्यादि कहने का तात्पर्य है वो समनस को करके जाता है इसलिए उसके कर्मफल रहते हैं वहां अनुभव करने के बाद में कर्मफल यदि तब तो वापस लौटेंगे आगे बताएंगे वापस लौटने वाले भी होते हैं इसमें और वहां से मुक्ति करने वाले भी होते हैं तो ये भेद तो तभी होगा जब उसका विभाग कुछ ना कुछ रहेगा इसलिए भाषी वाक्य में जो कहते हैं उसको देखना चाहिए समानस्क करके कहा तो ये अब ये प्रश्न है कि निराधिशय की उपासना करके फिर वहां से इति आयुक्तम कहा तद आत्मा विरोधादिति क्योंकि तब तो यह तदात्मत्व तो बनने का विरोध हो जाएगा क्यों आपने कहा जैसे जैसे उपासना करते वैसे वैसे होगा अब जैसे उपासना उन्होंने निरदिशय की, की अब वहां जाकर के उनको सादिशय प्राप्त हो गया तो घाटा पड़ गया ना बाकी तो क्या करेगा अब वो तो कुछ तो कमी हो गया निरदिशय मैने जगत व्यापार वर्ज्य इनको प्राप्त हो रहा अब उन्होंने तो निरदिशय के लिए उपासना की तो यह कम करने के का, क्या कारण हो सकता ऐसे कटौती क्यों कर ये नहीं करना चाहिए और ब्रह्मा एक्य भी सगुण प्राप्त नाम निर्गुण प्राप्ति अभावत ये तद युक्तमी वक्तम ब्रह्मणों दैरूप्य अब ये समस्या बहुत जटिल है इसको कैसे समाधान करेंगे तो उसके लिए अभी सूत्रकार भाष्यकार कुछ व्यवस्था बनाएंगे क्योंकि यहां कुछ नियम कुछ बदल ही जा रहा ये निराधिशय उपासना करके उस आदिशय प्राप्त किया अब सर्वत्र ऐसे ही करना पड़ेगा यदि विष्णु लोग जाने के लिए आप विष्णु लोग संबंधी उपासना करेंगे तो वहां जाने पर भी वो आप विष्णु नहीं बन जाते विष्णु भगवान नहीं बनेंगे विष्णु भगवान से कुछ कम ही रहेंगे निरदेश नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे ही तो द्वितियों ने भी ऐसे ही माना आप यहां से जाएंगे विष्णु भगवान के जैसे सायुझ्य प्राप्त करेंगे सलोगता प्राप्त करेंगे सान्निध्य प्राप्त, प्राप्त करेंगे सब कुछ प्राप्त करेंगे किंतु भगवान विष्णु स्वयं आप नहीं बन सकते क्योंकि आपको जो है ना लक्ष्मी पदित्व तो नहीं मिलेगा लक्ष्मी पदित्व तो, तो वो लक्ष्मी की पति तो भगवान ही रहेंगे लक्ष्मी तो और किसी की पत्नी नहीं बनेगी अब निराध से कहेंगे तो, तो लक्ष्मी तो फिर जो जा रहे हैं उनकी भी पत्नी बननी पड़ेगी है ना ऐसा नहीं करेंगी और जो भगवान के जो शेष सैया है शेषनाथ शेषनाथ के बिस्तर भी इनको नहीं मिलेगा ऐसा <laughs> दो ने कहा वो सुंदर उन्होंने वर्णन किया सही भी है ऐसा करना पड़ेगा नहीं तो भक्तों के यहाँ कन्फ्यूशन हो जाएगा ना अब यहाँ से जो गया वो तो फिर ये हो गया तो समस्या हो जाएगी फिर बाकी भक्ति करने वाले किसकी करेंगे अब तो लक्ष्मी भी नहीं आनंद शयन भी नहीं वहां तो ऐसा इसलिए वो सब अलग करके उन्होंने व्यवस्था बनाई है इनके लिए अलग व्यवस्था मिलेगी वो श्रेष्ठ सैया नहीं मिलेगी और लक्ष्मी तो सेवा करने के लिए नहीं आएगी और बाकी जो है सेवक सेविका जो भी रहेंगे सब रहेंगे और सैया भी अलग कुछ सैया मिल जाएंगे ऐसे ऐसे करके उन्होंने व्यवस्था बनाई सब जगह कम कर दिया है ऐसे ही शिवलोक जाने वाले के भी ऐसे ही है शिवजी जैसा तो बन जाएंगे बाकी सब मिलेगा लेकिन पार्वती जी शिवजी के साथ रहेंगे और उनके जो परिवार है वो परिवार के साथ आपका कोई संबंध नहीं रहेगा आपके तो बाहर ही रहना पड़ेगा बाकी सेवक सेवक सब उनका तो शिव का बहुत बोधक रहना है सब सेवा करेंगे लेकिन वो बाकी परिवार में नहीं होगा ऐसा करके का है सभी जगह ऐसे ही है और क्या करे सर इसलिए कहते हैं कि ये यहां ऐसा हम व्यवस्था करेंगे यहां तो हमको शास्त्रीय ढंग से करना पड़ेगा पौराणिक ढंग से तो नहीं होगा ना पौराणिक ढंग से तो आसान है किंतु तो यहां ऐसा करेंगे कि आप निराधिश की उपासना करके पहुंच गया साधि से पहुंच गया तो कहते हैं इसके लिए एक उदाहरण ढूंढते हैं बोलते हैं ब्रह्म ऐक्य सगुण प्राप्त नाम निर्गुण प्राप्ति अभावत देखो अब जो है ना ब्रह्म है हमारे पास ब्रह्म तो एक है अब सगुण ब्रह्म कहो ब्रह्म हो ब्रह्म तो एक है ना ब्रह्म एक है परब्रह्म एक है तो उपाधि के कारण सगुण बना और उपाधि के कारण निर्गुण बना ऐसा है उपाधि ना होने से निर्गुण बना तो अब आपने उपासना किसकी की ब्रह्म की उपासना की सगुणों उपासना करने पर भी ब्रह्मोपासना मानी जाएगी ना उपासना तो ब्रह्म की तो जैसे ब्रह्म ऐक्य होने पर भी ब्रह्म सगुण द्र... निर्गुण ब्रह्म ब्रह्मत्व एक होने पर भी सगुण उपास के लिए निर्गुण उपासना का फल प्राप्त नहीं होता सगुण प्राप्त नाम निर्गुण प्राप्त भाव सगुण प्राप्त जो उपासक है ब्रह्म ऐक्य है तो भी निर्गुण प्राप्ति नहीं होगी ये तो पहले आपको कई जगह अलग अलग करके बता दिया सगुण उपासना निर्गुण उपासना का अलग अलग फल और प्रतीकालंबना प्रदीकालंबन सब विचार हो गया ये जैसा जिस प्रकार व्यवस्था है मतलब कुछ ना कुछ भेद है तो सगुणोपासक सगुण उपासक ही रहेंगे तो सगुण उपासक में कुछ फल में भेद होगा और निर्गुण उपासक में कुछ फल में भेद होगा वो आलम्बन तो ब्रह्म को ही बनाया दोनों इसीलिए ऐसा ही यहां भी ब्रह्म का दो रूप जैसा मानते हैं इसी प्रकार यहां भी दो रूप होगा जो नित्य सिद्ध ईश्वर का अलग और ये जो अभी प्राप्त करने वाले इनके अलग रूप रहेंगे इस प्रकार व्यवस्था बनाएंगे आगे सूत्र में देखेंगे ओर्ण पुर्नम मदर्ण मिदा पूर्ण मुदस्यते पूर्णस्दा पूर्ण मेंवशिष्य ओ शांति शांति शांति